CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम प्लूटो जो अब ग्रह नहीं रहा नमस्कार आज की ब्रेकिंग न्यूज़ आज यानी 24 अगस्त सन 2006 को चेकोस्लोवाकिया रिपब्लिक के शहर प्राग में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ का सम्मेलन हुआ इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें सर्व सम्मती से निर्णे लेकर प्लूटो को ग्रहों की बिरादरी से निकाल दिया गया है। इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रिय खगोल संग ने प्लैनेट की नई परिभाशा भी बनाई है। नमस्कार दोस्तों! अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के सम्मेलन में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर करने के समाचार ने पूरी दुनिया में खबरों का बाजार गर्म कर दिया हर तरफ सवालों का अंबार लग गया प्लैनेट और गैर प्लैनेट्स के बीच एक विभाजन रेखा भी निश्चित की गई ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं जो एक यूनानी शब्द है और जिसका मतलब होता है घुमन्तु। परंपरागत रूप से तो ये शब्द उन आकाशिय पिंडों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो तारों की प्रिष्ट भूमी में चलते हुए नजर आते थे। बात सन 1929 की है। स्थान Lowell Observatory, शहर, फ्लेग स्टाफ, संयुक्त राश्र अमेरिका का ओरिजोना राज्य, 23 वर्षिय नौजवान, क्लाइड विलियम टॉमबॉ को एक प्रोजेक्ट के अंतरगत, ग्रहों पर शोध के लिए नियुक्त किया गया था. संयुक्त राश्र अमेरिका का ओरिजोना रा काली सर्द रात आकाश में न तो चांद था और न ही बादल शरीर को कंपा देने वाली ठंडी हवाएं थी प्रोजेक्ट के गाइड डॉ वी एम स्लीफर ने क्रॉइड को बुलाकर प्रोजेक्ट के बारे में समझाया याओग्लाइट जी सर देखो अभी तक हमने ग्रहों की जितनी तस्वीरें ली हैं उनके आधार पर मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इन आठ ग्रहों के अलावा और भी कोई ग्रह है हमारे सौरमंडल में जिसे हम आज तक देख नहीं पाए जी याद है उस दिन हमने क्या देखा था वो एक अजीब सा प्रकाश जे सर देखो तुम्हारा काम है रात में आकाश की तस्वीरें लेना जी सर सर मैं ने रातों को जाग जाग कर टेलीस्कोप कैमरे से तस्वीरें ली हैं और ये तस्वीरें 2 हफ्ते के अंतराल की हैं सर आप इसे देखें सर और बताएं आगे क्या करना होगा अब तुम ये जांच करो कि समय के साथ-साथ क्या आकाशीय पिंडों के स्थान में कोई परिवर्तन हुआ है लेकिन वो कैसे सर इस मशीन की सहायता से तुम यह पता लगा सकते हो इसे ब्लिंक कंपैरेटर कहते हैं जिसमें अलग-अलग प्लेट्स की तस्वीरों को तुलना करके देखा जा सकता है जी कि उनके स्थान में परिवर्तन आया है या नहीं एक फोटोग्राफिक प्लेट लो और तेजी से उसे खिसकाओ आगे और पीछे यह इस तरह अच्छा करके देखो अप, देखो कर जी मैं मैं करता हूं सर हां हा? हा? इस सर सर देखिए जैसे ही मैंने जरा सा प्लेट को खिसकाया तो आपने नोटिस किया सर प्रिंट के मोमेंट का ब्लिंक हां हां मैंने भी देखा मूवमेंट का इल्यूजन यानी गति का भ्रम हां साथियों क्लाइड विलियम टोंबो पूरे मनोयोग से अपने मिशन में लगे रहे अपने संस्मरण में उन्होंने कहा So it takes a dedication to, to achieve that kind of thing. A lot of people would give up and quit. Mujhe telescope se rata ke asmán ki tessvierیں lene ke liye nuked kiya gaya. Yeh čoڑe koon wala photographic telescope tha. Yeh eek technique hi thi. Kiyonkhe in plates per kai sso hazar taro ke prati bimba janei te. यह एक अद्भुत और देखने लायक चीज थी और आखिर आ ही गया वो ऐतिहासिक क्षण जिसका सबको इंतजार था ओह कितनी तेज हवा चल रही है गजब के है मगर मुझे जागना है हां अब मैं आकाश की तस्वीर लेता हूं हां एक इधर से लेता हूं आह सुबह भी होने वाली है थोड़ी देर आराम कर लूं पर इंतसवे रोकोस्कैन करूंगा हं हं हं अरे ये मैं क्या देख रहा नहीं i ये सच है सच है ये सच है एक नया क्लाइड बताते हैं आई डिड नॉट नो दैट आई हैड रिकॉर्डेड इमेजर प्लेट ऑलमोस्ट प्लेट्स अनटिल आई स्कैन्ड देम लेटर इन फरवरी मैं मैं विस्मित रह गया जब मैंने देखा फोटोग्राफिक प्लेट के पिंड के स्थान में परिवर्तन हो रहा था यह यह मेरी जिंदगी का अविश्वसनीय अद्भुत पल था मेरे हाथों में एक नए ग्रह की तस्वीरें थी M'èrì m'ènat kà, etnà acchà phall m'illèga, hi m'è nè k'abbé sòcha bhi nahi tha. E'k bil-kul n'ya grèh, m'anoo m'èrè hàtho'n sè a-kar pa raha tha. That was a most instantaneous thrill you can तो आखिर इस नए प्लेनेट को ढूंढ लिया गया नए खोजे गए प्लेनेट का नामकरण बड़े ही जोर शोर से हुआ और इसके लिए नामों को शॉर्टलिस्ट करके वोटिंग द्वारा मात्र एक सप्ताह में निर्णय लिया जाना था प्रिय दोस्तों आज हम सभी क्लाइड टोंबो के नए प्लेनेट का नाम रखने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं जी बिल्कुल सही बात है वैसे तो हमें बहुत से नामों के सुझाव मिले हैं लेकिन हमने सिर्फ तीन नामों मिनर्वा क्रोनस और प्लूटो के लिए ही वोटिंग करवाने का निर्णय लिया है अच्छा ठीक है वापस आते हैं और अब मैं लॉवेल ऑब्जर्वेटरी के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वो घंटी बजने के साथ ही अपने पसंदीदा नाम के लिए वोटिंग शुरू कर दें जी जी, जी जी बिल्कुल चलिए आइए हां आइए आइए पहले तुम शुरू अब देखिए चलिए रजिस्टर पर वाले हूं उसको मेरी यहां कर दो 1 मई सन 1930 को यानी आज मतों के अनुसार जो नाम चुना गया है वो है प्लूटो जो कि एक ग्रीक देवता के नाम पर रखा गया है जो स्वयं को अदृश्य कर लेता है और इसे सुझाने वाली हैं ऑक्सफोर्ड की एक 11 साल की स्कूली छात्रा वेनेशिया बर्नी बहुत बढ़िया है के अच्छे जिन्हें पुरस्कार के तौर पर 500 पाउंड इनाम के भी दिए जाते हैं हमें बड़ी खुशी है उन्हें यह पुरस्कार देते हुए planet की परिभाषा समय के साथ-साथ पुरानी हो चुकी थी वक्त के साथ अंतरिक्ष के अवलोकन की क्षमता का विस्तार हुआ और planet की नई परिभाषा की जरूरत भी महसूस की गई नासा का पृथ्वी से 600 किलोमीटर ऊपर आकाश में धरती का 90 मिनट में एक चक्कर लगाते हुए 20वीं सदी के महान एस्ट्रोनोमा एडविन हबल के नाम पर रखा हुआ अंतरिक्ष टेलीस्कोप ग्रहों और नक्षत्रों की तस्वीरें धरती पर भेज रहा है सन 2003 को पोलोमर ऑब्जर्वेटरी में जब प्लूटो के बराबर या इससे भी बड़े पिंड जैसे एरिस खोज लिए गए तो सवाल उठा कि क्या उन सभी को भी ग्रह माना जाए या प्लूटो को ग्रहों के परिवार से बाहर कर दिया जाए और फिर 15 मई 2005 को हबल स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई तस्वीर में प्लूटो के मून चेरॉन के अलावा दो और छोटे-छोटे मून हाइड्रा और नेक्स का पता चला 10 जनवरी सन 2006 में पियानो के आकार के एक संशोधित मिशन न्यू होराइजन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया This is Colorado Launch Pad, United States of America. Craft now to take off. अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने एक प्लैनेट परिभाषा समिति बनाई जिसने 2 वर्षों में इस मुद्दे के वैज्ञानिक पक्षों के अलावा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्षों पर भी गौर किया। बात ठीक है लेकिन ये बात नहीं कि जो है वो ऐसा है ठीक है आपके कहने हो सकती है तो सब ठीक है समिति के माननीय सदस्यों आज हम सभी एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं जी प्लैनेट के बारे में जो भ्रम की स्थिति है उसे खत्म करना हमारा उद्देश्य है बिल्कुल, बिल्कुल सही, सही कहा, कहा। है। हमारे सामने बहुत ही गंभीर समस्या है हमें तय करना होगा कि प्लैनेट और गैर प्लैनेट के बीच कोई मनमानी सीमा रेखा खींच दी जाए या फिर जैसा वैज्ञानिक तौर से सही है उस रास्ते पर चलें नहीं नहीं हमें विज्ञान के अनुसार ही चलना चाहिए हमारे कुछ सदस्यों ने मिलकर प्लेनेट की परिभाषा तय की है हम्म जिसके दो स्तर हैं पहला किसी भी आकाशीय पिंड को ग्रह तभी कहा जा सकता है जब वो किसी सूर्य की परिक्रमा करता हो हम्म और खुद सूर्य या किसी दूसरे ग्रह का उपग्रह ना हो हां जी दूसरा गुण है कि उस पिंड की सघनता इतनी हो कि वह अपने गुरुत्व बल के कारण लगभग गोल ही हो जाए लेकिन हम इस परिभाषा से चलेंगे तो जिन आकाशीय पिंडों का व्यास 800 किलोमीटर से ज्यादा है वो सभी प्लेनेट कहलाएंगे हां बिल्कुल ये तो है लेकिन इस परिभाषा को लागू करना इतना आसान नहीं है दोस्तों क्योंकि बहुत से आकाशीय पिंड इस परिभाषा की सीमा रेखा पर हैं हम्म और उनके भौतिक गुणधर्म बहुत गहरे अवलोकन के बाद ही निर्धारित किए जा सकते हैं जी इसीलिए हमारे कई सदस्यों ने कहा है कि प्लैनेट की एक नई श्रेणी बनाई जाए और उसे प्लूटोन का नाम दिया जाए जी आपने बिल्कुल ठीक कहा एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सूर्य की परिक्रमा करने में इन पिंडों को बहुत ज्यादा समय लग जाता है हम्म और अगर हम पृथ्वी के वर्ष के हिसाब से गिनेंगे तो पाएंगे कि प्लूटो को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 200 वर्ष लग जाते हैं इस तरह तो प्लूटो चैरन आदि प्लेनेट प्लूटोन कहे जाएंगे हम्म वैसे कह तो सही रही यार इस तरह ग्रह परिभाषा समिति ने ग्रहों के मुख्य रूप से दो गुण निर्धारित किए उनमें से पहला गुरुत्व से संबंधित था और दूसरा था कि कोई भी आकाशीय पिंड सूर्य न हो और किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा न करता हो जहां ग्रह परिभाषा समिति ने प्लैनेट की परिभाषा में नए आयाम जोड़कर उसे अधिक विकसित रूप दिया वही प्लूटो के ग्रह होने पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया और 24 अगस्त सन 2006 को चेकोस्लोवाकिया रिपब्लिक के शहर प्राग में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ की 26वीं बैठक से ही प्लूटो के अस्तित्व पर विवाद का सिलसिला शुरू हो गया माननीय सदस्यों जैसा कि आपको ज्ञात है कि ग्रह परिभाषा समिति ने प्लैनेट के बारे में जो नई परिभाषा दी है उसके अनुसार प्लूटो को ग्रह नहीं माना जा सकता क्या, क्या थी थी? आ, कह रहे हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय ऐसा आपके साधारण पर कह ही हैं प्लूटो को ग्रह क्यों नहीं माना जा सकता हां बिल्कुल हां हां बताइए बताइए क्यों नहीं माना जा सकता बताइए ना आप बताइए क्या कमी है इसमें बताइए कृपया शांत रहिए शांत रहिए देखिए ग्रह के दो गुणों के अलावा एक तीसरा गुण भी होना चाहिए क्या तीसरा गुण वो कौन सा है तीसरा गुण है कि वही आकाशीय पिंड ग्रह कहला सकता है जिसके पड़ोस में उसकी टक्कर का कोई दूसरा पिंड ना हो क्या? और अगर आप इस दृष्टि से देखेंगे तो पाएंगे कि प्लूटो को ग्रह नहीं कहा जा सकता प्लूटो ग्रह होने के लिए आवश्यक गुणों पर खरा नहीं उतरता जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूं इन छोटे आकाशीय पिंडों को वस्तुतः वामन ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट कहा जा सकता है जो अपने आकार में बहुत ही छोटे हैं प्लूटो एरिस और सेरेस को वामन ग्रह की श्रेणी में डाल सकते हैं तो बात तो ठीक है लेकिन ये भी बात ठीक है अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक के दूसरे दिन ही प्लूटो के ग्रह का दर्जा खत्म होने की सूचना पूरे विश्व भर में फैल गई हर तरफ खलबली सी मच गई कि आखिर यह क्या और कैसे हुआ हर तरफ सवालों का अंबार लग गया वैज्ञानिकों से लेकर साधारण आदमी सभी इस बारे में जानने को उत्सुक हो गए छात्रों ने अपने अध्यापकों से सवालों का तांता लगा दिया हर तरफ प्लूटो के ही चर्चे होते रहे अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के इस फैसले से कई लोग नाखुश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह प्लूटो को ग्रहों की बिरादरी से बाहर करना सही नहीं है लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि सन 1930 में जब प्लूटो की खोज हुई थी तभी से ग्रह कहलाने में उसके गुणों का नहीं बल्कि उसे खोजने वाली ऑब्जर्वेटरी द्वारा किए गए प्रचार प्रसार की ज्यादा भूमिका रही इसके बावजूद कई खगोलशास्त्री कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के सम्मेलन में सिर्फ 25% सदस्य ही मौजूद थे इसीलिए उन्होंने इस निर्णय को पलटवाने के लिए अभियान शुरू कर दिया कई देशों में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालने के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन तक किया नहीं कोई नहीं आप ऐसे कैसे हो सकता है हम इसके खिलाफ कैसे हम इसको अब मानते ही नहीं इसको प्लूटो को ग्रहों की बिरादरी से बाहर करने का फैसला कुछ लोगों की नजर में सही और तर्कपूर्ण है तो कुछ लोगों की निगाह में गलत पक्ष विपक्ष और बहस का सिलसिला चल रहा है और निकर भविष्य में इसका कोई आंत अभी नजर नहीं आता प्लूटो जो अब ग्रह नहीं रहा अभी आप सुन रहे थे ये कारिक्रम शोध विशे समन्वे और आलेक परामर्ष डॉक्टर जीतेंदर सिंग आलेक सभीता र कलाकार राजश्री त्रिवेदी, शरद तिवारी, हर्ष बाला, राजेश आहूजा, दिनेश वर्मा, गीता वर्मा और प्रवीण शर्मा। ध्वनिंकन अमिताभ भट्टी। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरू।